भागवत महापुराण अथ पूतना उद्धार श्रीशुक सो ठोध्याम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे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 पूना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी उसका एक ही काम था बच्चों को मारना कंस की से वह नगर ग्राम और अहिरो की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी नव रक्षोघना स्वर्म सोरभ सांभर तुर्या तु धान्य तीन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 कंपित कर्ण उसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया था उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे सुंदर वस्त्र पहने हुए थी जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अल्के और भी शोभायमान हो जाती थी उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी वलगुस्मिता मनोहर अमन सता भोज करे न रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमिता पतिम वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपिया ऐसी परीक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। बाल विचि य दीक्षयानंद गृह सतंतकम बालम प्रतिक्ष निजो तेजस ददरथ तल्नि विवाहित पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनास ही नंद बाबा के घर में घुस गई वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सिया पर सोए हुए हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हों वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था विम्बु्यताम बालकुमारी का चरा चरात्माते क्षण अनुपयक यदोरगम सुप्तम बुद्धिज्जुदे भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए, जैसे कोई पुरुष सोए को लिएतना ने अपनी गोद में उठा लिया तीक्षण चित्ता मिवाम चेष्टिताम वृक्षातरा को सीक्षा शिवथ वरह स्त्रियम तत्प्रवया चर्षित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 हथ प्रति सी होकर कोई रोक टोक नहीं की चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही भ्या भगवान प्रपीड्य प्राण समम रोष समन्वि इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर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 सा मुंंच मुंचाल मिति प्रभापीड अब तो पूतना के प्राणों के भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे वह पुकारने लगी अरे छोड़ दे छोड़ दे अब बस कर वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी उसके नेत्र उलट गए उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तस्या प्रतिनिधिरेजना प्रतिनिधिपात संखया उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था उसके प्रभाव से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 परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के इस में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी राक्षसी रूप में प्रकट हो गई उसके शरीर से प्राण निकल गए मुंह फट गया बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए जैसे कि इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्ता सुर गिर पड़ा था वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी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 अंधकोप गक्षण बद भुज्री सुनो हृदोधर आखे अंधे कुएं के समान गहरी नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं जांघे और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था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 गोपुच्छ इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्रीकृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की गोमूत्रे पुनर्गोरज स्नापयार्भक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 इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि ग्यारह बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया अभ्या मणिमान तब जान यज्ञो इनस्तु कंठं। वे कहने लगी अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे मणिमान घुटनों की यज्ञ पुरुष जाघों की अच्छ कमर की हैग्रीव पेट की केशव हृदय की ईश वक्षस्थल की सूर्य कंठ की विष्णु बाहों की उरुक्रम मुख की और ईश्वर शिव की रक्षा करें चक्रग्रत सह गुप्चा तत्पाशोधनुषि मधुभाजन स्वेशुपेन्द्र चित हलधर पुरशो सम चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे गदाधारी श्रीहरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान और अजन दोनों बगल में मधुसूद चारों कोनों में उपेंद्र ऊपर हलधर पृथ्वी और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे इंद्रणी ऋषि के साणा नारायणो हो श्वेत दीपतिम मनो योगेश्वरो भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे श्वेत के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे कृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्म भगवान पर क्रीडंत पात गोविंद पातु न पात माधव कृष्णि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे खेलते समय गोविंद रक्षा करे सोते समय माधव माधव रक्षा करे भुंजान यज्ञ पातु सर्वग्रह भयंकर चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे कुष्मांडा भूत प्रेत करेंडाग्रहतराक्षाकनी राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती जेष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार उन्मा स्मराध्रुव सृे सर्वे वृद्ध ते ग्रहा विष्णुर्नाम ग्रहण भैरव इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगे आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पाद वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से होकर नष्ट हो जाएं। श्री इति प्रणय बद्भासनम महतावेश जी कहते हैं परीक्षित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 संभव है बसदेव जी पूर्व जन्मे कोई योगेश्वर रहे हो क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहाँ देखने में आ रहा है कलेभरम तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर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 भ्याम भ्याम लोक वंदिते अंगम यम्य भगवान पिबत स्तन भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं द्वारा भी वंदित है वे भक्तों के हृदय की पुंजी है उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तन पान किया था या पिसा माना कि वह राक्षसी थी परंतु उसे उत्तम से उत्तम से गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया उन गौवों और माताओं की तो बात ही क्या है पयान से या साम सा पुत्र स्नेह स्नुता भगवान देव की पुत्र कैवल्याद परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं उन्होंने व्रज की गोपियों और गौं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वाश्चल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था भरपेट पान किया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 स्वस्ति ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत सुनाया ये लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए नंद स्वपुत्र प्रेत्यागत मुदारधी मुर्नोपाघ्रा पर ले परीक्षित उदार सिरोमी नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंख मन ही मन भूत आनंदित हुए ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्कुतम तृणिया श्रद्धया मरत गोविंदे लि यह पूतना मोक्ष भगवान श्रीकृष्ण की अद्भुत बाल लीला है जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्हश्याम सहितायाम दशम स्कंधे पूर्वाधे ष्ठोध्या